श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ पैंतीस अप्रैल अठारह श्री राम कृष्ण तथा श्री बुद्ध देव क्या बुद्धदेव नास्तिक थे श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ काशीपुर के बगीचे में हैं। आज शुक्रवार शाम के 5 बजे का समय होगा चैत के शुक्ल पंचमी है 9 अप्रैल अठारह नरेंद्र काली निरंजन और मास्टर नीचे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं निरंजन मास्टर से सुना है विद्यासागर का एक नया स्कूल होने वाला है नरेंद्र को इसमें अगर कोई काम नरेंद्र अब विद्यासागर के पास नौकरी करने की जरूरत नहीं है नरेंद्र बुद्ध गया से अभी ही लौटे हैं वहाँ वे बुद्ध की मूर्ति के दर्शन कर उसके सामने गंभीर ध्यान में मग्न हो गए थे जिस पेड़ के नीचे तपस्या करके बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था उस पेड़ की जगह एक दूसरा पेड़ उगा है उसे भी उन्होंने देखा है काली ने कहा एक दिन गया के उमेश बाबू के यहाँ नरेंद्र का गाना हुआ मृदंग के साथ ख्याल ध्रुपद आदि श्री रामकृष्ण बड़े कमरे में बिस्तरे पर बैठे हुए हैं संध्या का समय है मड़ी अकेले पंखा झल रहे हैं लाटू भी वही आकर बैठे श्री राम कृष्ण मड़ी से एक चद्दर और एक जोड़ा जूता लेते आना मड़ी जी बहुत अच्छा श्री रामकृष्ण लाटू से चद्दर तो दस आने की हुई और जूतों को मिलाकर कितने दाम होंगे लाटू एक रुपया दस आने श्री रामकृष्ण ने मणि की ओर दामों की बात सुन लेने के लिए इशारा किया नरेंद्र भी आकर बैठे शशि राखाल तथा दो एक भक्त और आए श्री राम नरेंद्र से पैरों पर हाथ फेरने के लिए कह रहे हैं इशारे से श्री राम ने नरेंद्र से पूछा तूने कुछ खाया श्री राम मास्टर से शाह से यह वहाँ बुद्ध गया, गया था मास्टर नरेंद्र से बुद्ध देव का क्या मत है नरेंद्र तपस्या करके उन्होंने जो कुछ पाया था वह मुख से नहीं कह सके इसीलिए सब लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं श्री राम कृष्ण इशारा करके नास्तिक क्यों नास्तिक नहीं मुख से अपनी अवस्था का हाल वे नहीं कह सके बुद्ध क्या है जानते हो बोध स्वरूप की चिंता करके वही हो जाना बोध स्वरूप बन जाना नरेंद्र जी हाँ इनके तीन दर्जे हैं बुद्ध अरहत और बोधिसम कृष्ण यह उन्हीं की क्रीड़ा है एक नई लीला नास्तिक वे होने लगे जहाँ स्वरूप का बोध होता है वहाँ अस्थि और नास्तिक के बीच वाली अवस्था है नरेंद्र मास्टर से यह वह अवस्था है जिसमें विरोधी भावों का एकीकरण होता है और जिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ठंड थंध, ठंडा पानी तैयार होता है उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उष्ण अग्नि शिखाएँ भी उत्पन्न होती हैं जिस अवस्था में कर्म और कर्मों का त्याग दोनों हो जाते हैं अर्थात निष्काम कर्म होता है बुद्ध की वही अवस्था थी जो लोग संसारी हैं इंद्रियों के विषयों को लेकर हैं वे कहते हैं सब अस्थि है उधर मायावादी कहते हैं सब नास्ति है बुद्ध की अवस्था इस अस्ति और नास्ति से परे की है श्री राम ये अस्ति और नास्ति प्रकृति के गुण हैं। जहाँ यथार्थ बोध है वह अस्ति और नास्ति से परे की अवस्था है